पातंजलोग सूत्र कैवल्यपाद तमनाशय छठवां उन विभिन्न चित्तों में से जो चित्त समाधि द्वारा उत्पन्न होता है वह वा वासना होता है विभिन्न व्यक्तियों में हम जो विभिन्न प्रकार के मन देखते हैं उनमें वही मन सबसे ऊंचा है जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हुई है जो व्यक्ति औषधि मंत्र या तपस्या के बल से कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेता है उसकी तब भी वासनाएं बनी ही रहती है पर जो व्यक्ति योग के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेता है केवल वही समस्त वासनाओं से मुक्त होता है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविध मित योगियों के कर्म शुक्ल भी नहीं और कृष्ण भी नहीं पर दूसरों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं शुक्ल कृष्ण और मिश्र जब योगी इस प्रकार की पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तब उनके कार्य और उन कार्यों के फल उन्हें फिर बांध नहीं सकते क्योंकि उनमें वासना का संस्पर्श नहीं रह जाता है वे केवल कर्म किए जाते हैं वे दूसरों के हित के लिए काम करते हैं दूसरों का उपकार करते हैं किंतु वे उसके फल की चाह नहीं रखते अतवा उनके पास नहीं आता पर साधारण मनुष्यों के लिए जिन्हें यह सर्वोच्च अवस्था प्राप्त नहीं हुई है कर्म त्रिविध होते हैं कृष्ण पाप कर्म शुक्ल पुण्य कर्म और मिश्र पाप और पुण्य मिले हुए